ओ mm -hmm. श्रीमद भगवद गीता त्रयोदश अध्याय द्वितीय सुवक के विचार चल रहा था विचार इसी बात में है क्षेत्र ज्ञान चापि गांव वृद्धि अद्वैतवाद के मत से कहा जाता है क्षेत्र के मही हूं मेरा ही स्वरूप है वो द्वैतवाद कहते हैं क्षेत्र के भिन्न है, है। परमात्मा से भिन्न है बात इतनी है इसी की चर्चा हो रही है क्षेत्र के परमात्मा स्वरूप ही है अथवा अन्य है ये विचार चल रहा है पूर्व पक्ष ने था अद्वैत बाद में सब सारा के सारा अद्वैत है तो बदलावोक्ष अवस्था आदि शास्त्र आदि कोई भी सार्थक नहीं हो पाएंगे अनर्थक हो जाएंगे किसके लिए कोई है नहीं कल्पना है सारी आपके यहां सारी जगत जब कल्पना है तो उसमें शास्त्र क्या बोल? सिद्ध होगा शास्त्र को उपदेश के क्या तात्पर्य निकलेगा अद्वैत ठीक नहीं ये पूर्व पक्ष का बड़ा आक्षेप है तो सिद्धांति का कहना है अविद्या काल में सार्थक है शास्त्र आदि अज्ञान काल में ज्ञान काल में निरर्थक है शास्त्र आदि अज्ञान अवस्था में अविद्या विषय शास्त्र अर्थवत्वा अर्थवत्वाद पूर्व अर्थ पुरपक्षी कहते हैं कि हमारे यहां अवैतवादी के मत में बंद अवस्था मुक्तावस्था दोनों सत्य है और आपकी यहाँ कल्पना है अद्वैतवाद में के बंधन और मोक्ष जो बोलते हैं हमारे यहाँ सत्य हैं दोनों तो वो सत्य होने के कारण उसके लिए साधन उसका साधन वह एक को त्यागना है एक को ग्रहण करना है बंधन बद्ध अवस्था को त्यागना है मोक्ष अवस्था को ग्रहण करना है उसके साधन के उपदेश करने से शास्त्रार्थी सार्थक होते हैं हमारे यहाँ द्वैतवाद में किंतु अद्वैतवाद में कल्पित है बंध अवस्था भी मोक्ष अवस्था कल्पित है उसको लेकर के शास्त्रार्थी कैसे सार्थक बने यही पूर्ववाद का करना था सिद्धार्थ ने कहा तो आत्मा अवस्था भेद अनुबत् बद्ध अवस्था मुक्त अवस्था कहा तुमने आत्मा के दो अवस्था की कल्पना करना ठीक नहीं है आत्मा यदि अवस्थाबान hmm. होगा तो एक अवस्था छोड़कर के अन्य अवस्था में जान विकृत हो जाएगा आत्मा विकारी होगा पूर्व अवस्था को त्यागना उत्तर अवस्था को ग्रहण करना बद्ध अवस्था को त्यागना मुक्त अवस्था को ग्रहण करना इसलिए आत्मा में hmm. अवस्था भेद कल्पना करना ठीक नहीं है सिद्धांत ने कहा यदि यदि है बद्ध अवस्था मुक्तावस्था आत्मा में यदि है तो एक साथ होंगे या क्रम से होंगे दोनों बद्ध अवस्था मुक्तावस्था सिद्धांत ने विकल्प दिया तो एक साथ होना तो संभव नहीं जैसी गति और स्थिति बैठना भी है चलना भी है एक साथ में होगा ना एक व्यक्ति का एक काल में नहीं हो सकता अब रह क्रम वाली तो क्रम वाली पक्ष के विचार चल रहा था कल यदि कल वो क्रम मानेंगे पहले बद्ध अवस्था बाद में मुक्तावस्था तो बद्ध अवस्था यदि पहले है तो उस स्थिति में विचार करते हैं आगे इत अवस्था अवस्था, अवस्था और न वस्तुत्तम कहा इस हेतु से आगे हेतु देने वाले हैं तर्क देंगे सिद्धांत ये दोनों अवस्था में वास्तविकता नहीं है बद्ध अवस्था मुक्त अवस्था में वास्तविकता नहीं है किंचा करके कहा तो कि बंध मुक्त अवस्था हो पौर्वापरि निरूपणायाम पूर्वापर भाव का निरूपण करेंगे जब कौन पहले कौन उत्तर पूर्व में कौन उत्तर है अवस्था पूर्वम परकल्प हाँ। बंधन बंध जो की जो अवस्था है उसको पहले कल्पना करनी होगी पहले बंधन बाद में मुक्त और अनादि अंतवती चल कब से है बंधन अनादि काल से कल्पना करनी पड़ेगी और कब तक अंत होना यदि वो अवस्था बंधन अंत नहीं होगा तो मोक्ष नहीं हो तो पाएगा अंत वाली भी कल्पना करनी पड़ेगी उसको एक तो अनादि और दूसरे अनंत दो की कल्पना करनी होगी तच्च प्रमाण विरुद्धम कहा जो अनादि और अनंत मानना बद्ध अवस्था को प्रमाण से अनुमान प्रमाण से विरुद्ध है क्यों अनुमान प्रमाण करना हो जो भाव पदार्थ होते हैं जिसके विद्यमान आप विद्यमान मानते हैं बद्ध अवस्था को भाव पदार्थ मानते हैं जो अनादि भाव होगा वो नित्य होता है कहां देखा आत्मा में देखा है आत्मा अनादि भाव पदार्थ है नित्य है तो बंधन अवस्था अनादि है भाव है अनादि काल से है यदि मान्य है तो भाव होने के कारण क्या होगा नित्य हो जाएगा नित्य होगा तो फिर मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते आप अनादि भावत्व तो सती जो तो अनादि भाव होता हुआ जो अनादि होगा और भाव होगा वो नित्य होता है कहां hmm. देखा आत्मा में देखा दृष्टांत आत्मा हो जाएगा यत्र अनादिभावत्वम तत्र नित्यत्वम जहां जहां अनादिभाव होगा वहां वहां नित्य होगा मैंने अनुमान होगा ही बद्ध अवस्था नित्या ऐसा अनुमान होगा यहाँ जो बंधन अवस्था है नित्य है क्यों अनादिभावत्व सति अनादिभावत्वाद येतु होगा तो यत्र सतिभावत्वाद यनादिभावत्व तत्र तत्र नित्यत्व तो यथा आत्मा दृष्टांत बन तो बद्ध अवस्था आपके मत के अनुसार बोल रहे हैं आप सत्य मानते हो उसको हमारे यहाँ तो बंधन भी नहीं मोक्ष भी नहीं वास्तविकता ही है अद्वैत में न बंधन है ना मोक्ष है तो ये होगा एक अनुमान प्रमाण का विरोध होगा उसी प्रकार मुक्ति अवस्था में भी होगा उसको शादी मानना पड़ेगा बंधन समाप्ति के बाद भी उत्पन्न हो रहा मुक्ति अवस्था में आपके यहां यही होगा शादी होगा और उसको क्या मानना होगा अनंत मानना पड़ेगा फिर कालांतर में वापस ना हो जाए मुक्ति को शादी और अनादि अनंत अनंत मानना पड़ेगा किंतु जो शादी होगा वो विनाशी होता है अनित्य हो जाएगा मोक्ष अवस्था कैसे मोक्ष अवस्था विनाशी सादिभावत्वाद सादि भाव है उत्पन्न होता है भाव पदार्थ है घटाधिपद जैसे घटाधि है सादि भाव है वो अनित्य है वो तो मोक्ष तो अनित्य होने लग जाएगा वास्तविक मान्य पर बंधन नित्य हो जाएगा ये स्थिति आ जाएगी आपके गले में फांसिल जाएगा यह सिद्धांत जा तथा अवस्था आदि अनंतता अवस्था की कल्पना करनी पड़ेगी आदि है उत्पन्न होना है उसमें और अनंत काल तक रहना है ये कल्पना होनी होने ये भी प्रमाण विरुद्धा एवं बदार तुम्हारे द्वारा ये भी द्वैतवादियों के द्वारा प्रमाण विरुद्ध ही कल्पना की जाती है बंधनावस्था को अनादि अंत मानना और मोक्षावस्था को सादि अनंत मानना यह भी प्रमाण विरुद्ध है सिद्धांत ना अवस्था तो अवस्था बतो अब दूसरी बात पूर्व अवस्था को त्याग करके उत्तर अवस्था को प्राप्त करने वाला जो आत्मा होगा एक अवस्था त्याग कर दूसरी अवस्था में जाना है बंधन अवस्था को त्याग कर मोक्ष अवस्था में जाना है आत्मा है तो विकारी हो जाएगा आत्मा फिर नित्यत्व नहीं रहेगा जो विकृत होता है अनित्य होगा ठीक है न तो अवस्था तो एक अवस्था वाले का आत्मा अभी बंधन अवस्था में है तुम्हारे कथन के अनुसार पूर्व कथन अनुसार अवस्थान्तरम का तो मोक्ष अवस्था में जा रहा जो आत्मा जाने वाले का नित्य तो उपाधि न सक उसको नित्य नहीं स्वीकार कर किया जा सकता है नित्यत्व तो की सिद्धि नहीं करी किया जा सकता विकृत हो जाए विकारी जो होता अनित्य होता है तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा स्थिति आ जाएगी अथा अनित्यत्व तो दोष पर आत्मा में अनितत्व तो दोष आ रहा है एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में जाना आत्मा बंधन अवस्था को परित्याग कर मोक्ष अवस्था को प्राप्त होना ऐसा मान्य पर हमारे यहाँ तो नरिरोध और नक्षोत्पत्ति वाली बातें हैं उत्पन्न भी नहीं है विनाश भी नहीं है एक सच्चिदानंद आत्मा मात्र ही है वो तो ज्ञान और अज्ञान को लेकर के कहा अविद्या से भ्रांति ये वास्तविक नहीं है अविद्या से सत्य नहीं होता ये आप सत्य मान बैठे हैं हम सत्य नहीं मानते संसार को इतना अंतर है अद्वैतवादी के मत में संसार विवर्त है न होता हुआ भाष रहा है वो सचेतन आत्मा में और द्वैतवादी के मत में परिणाम ही है सत्य है तो वो सत्यवादी के मत में सारे तो आ रहे हैं न तो अवस्था हो तो अवस्थान तरग हो तो उपादेतो, उपादित तो, सत्य में कहा एक अवस्था को छोड़ करके दूसरी अवस्था में जो आप जाएगा बंधन अवस्था को त्याग करके मुक्त अवस्था में जाना हो उसमें नित्यत्व तो से नहीं कर सकते अथा अनित्व दोष पर आत्मा में आत्मा को अनित्य मानना संभव नहीं किसी को भी द्वैतवादी भी नहीं मान सकते ये दोष आ रहा है एक अवस्था छोड़कर दूसरी अवस्था अनित्व दोष आ जाएगा उसको परिहार करने के लिए अथवा अनितत्व दोष परिहार आया उसको हटाने के लिए अनितत्व दोष आत्मा में आ हटाने के लिए बंदमुक्ता अवस्था भेदो न कल्पयता कल्पते बंदमुक्ता अवस्था की कल्पना नहीं करोगे अब भेद की कल्पना करोगे द्वैतवादी लोग अतो द्वैती नाम अभी शास्त्र अनर्थ का दो अपरिहार्य उस स्थिति में द्वितियों के लिए भी जब बंद अवस्था मुक्त अवस्था की कल्पना नहीं करोगे तो शास्त्र आदि अनर्थ कि ही होगा किसके लिए शास्त्र चरितार्थ होगा केवल हमारे मत में ही शास्त्र मारे अनर्थ के थोड़ी है तुम्हारे मत में भी हो जाएगा जब दोनों अवस्थाओं की कल्पना करोगे तो शास्त्र किसके लिए उपयुक्त होगा शास्त्र आदि सबके सब अनर्थ सब। हो जाएंगे तुम्हारे मत में भी समानत्वाद हमारे पक्ष में जो दोष दे रहे थे आप, आपके पक्ष में वो दोष आ रहा है शास्त्रार्थ का दोष आपके भी है इसलिए ना अद्वैतवादी ना परिहर्थ तो पे दोष है इसलिए केवल अद्वैतवादी के द्वारा इस दोष का परिहार करना चाहिए इस बात नहीं होती है क्यों तुम्हारे वहाँ दोष आ रहा है यदि अनित आत्मा अनित्य होने लग जाएगा अनित तो दोष हटाने के लिए बंधन भुगत करवाना नहीं करोगे बंधन और भुगत दोनों नहीं मानोगे तो फिर शास्त्रार्थी किस काम में आएंगे तुम्हारे यहाँ भी ये कह कहते हैं अवस्था वस्तु तो तुम इच्छता त्वया तुम जो द्वैतवादी हो ना दोनों अवस्थाओं अब को वास्तविक मानते हो वस्तु तुम इच्छता तो या तुम जो वस्तु मानते हो हम तो अवस्तु मानते हैं है ही नहीं कल्पना मात्र है हमारे कहना यह है अवस्थु तुम इच्छता तो या त्वर योगपत्य अयोगा दोनों एक साथ होना संभव नहीं बंधन अवस्था मुक्त अवस्था एक साथ होना संभव नहीं स्थिति और गति के समान विरोध है बैठना भी हो चलना भी होती नहीं है तो बातचीत क्रम क्रम ही बताना पड़ेगा क्रम होगा पूर्वा पर भाव होगा दोनों में बंद से पूर्वत्व यही कल्पना करनी होगी बद्धावस्था बंदावस्था पूर्व में है पहले है मुक्त से मुक्ति अवस्था पश्चात है यही कल्पना करनी होगी स्थित है ऐसी स्थिति होने पर बंद से आतिकृत तो दोषा बंद मिजो पहले वाला पक्ष आया पहले बंधन है उसमें दोष आएगा नित्य तो बनेगा बंध देखना ये दोष कहते हैं भाषाकार क्यों बंध को अनादि मानते हो अनादि काल से बंधन है मानते हो बंदा अनादि है और भाव पदार्थ है अनादि जो भाव होगा वो नित्य होता है जैसे आपका हमें देखा है बंधन नित्य हो जाएगा हनुमान के द्वारा यही कहना चाहेंगे जो बंध है ना वो अकृत अभ्यागम कृत विनाश है। दो की कल्पना करनी पड़ेगी आपको बंधन बंधावस्था में दो क्या है अकृत का अभ्यागम शादी हो बंधन एक एक आया हो तो पहले नहीं किया हुआ दंड मिला बंदा बंधब सुख दुखादि को भुगता बनना है तो पहले नहीं किया पहले शरीर नहीं था कुछ भी नहीं था आत्मा अपैदा हो गया तो अकृत अभ्यागम दोष आ जाएगा जो नहीं किया उसका दंड पहला पहला हुआ हो तो अनादि मानने पर तो ये दोष नहीं आएगा आदि मानने पर दोष आएगा तो अभ्यागम और कृत विनाश भी न हो इसलिए अनंत मानना होगा मुक्ति अवस्था को किया हुआ नाश न हो वहां अनंत मानना होगा विनाश निवृत्त है इसके दोनों के दोष के निवृत्ति के लिए अभ्यागम, कृत विनाश यह दोनों दोष की निवृत्ति के लिए अनादित्व यदम ये जो बंद अवस्था को अनादि मानना पड़ेगा आपको नहीं तो शादी होगा तो अग्रता भैगम दो तो आ जाएगा पहले नहीं था अभी आया एक आया पहले नहीं किया होगा दंड मिल रहा है बंधन इसलिए तो ही मानना होगा ये कहा और अंतवत्व से और मुक्ति और संभाषते हैं इसको क्या इसको अंत भी होना पड़ेगा किसको बंधन को अंत होना पड़ेगा नहीं तो मुक्ति हो नहीं पाएगी यदि विनाश नहीं होगा बंधन का तो मुक्ति कैसे होगी अंत बच अनादि मानना और अंत वाला मानना ये दो मानना पड़ेगा किसके लिए बंधन को लिए अस्तम मानना होगा तच्च अभी क्या होगा अनुमान से विरोध आ जाएगा जो अनादि भाव पदार्थ हो और वो क्या होगा नृत्य होता है तत्च यह तो अनादि भाव रूप व्याप्ति बनेगी ऐसी संबंध ऐसा बनेगा जो अनादि भावरूप पदार्थ होगा तत् नित्यम और नित्य होगा यथा आत्मा तो अनादि मानते हैं अनादि है क्यों जो अविद्या जो है ना भाव भाव से अतिरिक्त वास्तव में भाव भी नहीं है दोनों से अतिरिक्त मानते हैं है अनादि भाव रहे अनादि मान लिया आपने बंधन को और भाव है बंधन अस्त विद्यमान पदार्थ है भाव है तो नित्य होता है वो व्याप्ति बंध कैसे यथा आत्मा जैसे आत्मा है माने बंध नित्य ऐसा अनुमान बनेगा बंध को पक्ष बनाकर नित्यत्व साध्य होगा अनादि भावत्वात अनादि भाव होने से हेतु है यत्र यत्र तत्र ये तो ये अनाधिभावत्व तत्रत्व ये दृष्टान्त कौन होगा यथा आत्मा यदि व्याप्ति विरुद्ध इस अनुमान का विरोध है अनादिभाव मानना इसको किसको अनादि अंतवत मानना आपने अंतवत मान लिया अंत यह तो अनुमान तो बोल रहा है कि नित्य सिद्ध कर देगा आप विनाश ही सिद्ध करने जा रहे हो नहीं सकता अनुमान परमाण के विरोध है मोक्षस्य से पाश्चात्य कृतम दोषों हां मोक्ष को पश्चात बोला आपने पहले बंधन उत्तर में मोक्ष ही होगा ना क्यों बंधन मोक्ष को सत्य मान के चल रहे हो आप लोग द्वैतवादी मोक्ष से कृतम दोषों हां पाश्चात्यकृत जो दोष है वो कहते तथा कहा तथा मोक्ष अवस्था आदि अनंतता यही होगा मोक्ष अवस्था आदि है साधी है उत्पन्न होना है और अनंत काल तक रहना है अनंतता प्रमाण विरुद्ध वृद्धा एवं देवी प्रमाण वृद्ध तुम्हारे द्वारा स्वीकार किया जाता है द्वैतवादी के द्वारा कैसे प्रमाण विरुद्ध होता है तो टीका में बोलते हैं सा ही सा मैंने मोक्षावस्था ये मारे अस्मा ज्ञानादि साध्यवाद ज्ञान साधन के द्वारा साध्य हो गए मोक्षावस्था साध्य होने से आदिपति वो शादी हो गई अन्य के द्वारा साध्य ज्ञान आदि के द्वारा साध्य है मोक्षावस्था आत्मज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होना तुम्हारे मत में भी तो शादी है वो आदिनाशहित तो वर्त थे शादी पुनर पुनरावृत्ति अनंगिकाराध मोक्षावस्था के पश्चात फिर जीवों की पुनरावृत्ति नहीं माना है तुमने भी पुनरावृत्ति अनंगिकाध अनंतता कब तक रहेगी अनंत काल तक रहना कौन मोक्षावस्था शादी अनंत ऐसा बांधते हो मोक्षप वो, वो भी जो तुम्हारा कथन है वो भी यद भाव भावपूर्व पद तो अंतवत्त जो भाव रूप पदार्थ होगा अंत वाला होता है माना अनुमान ऐसा बनेगा ये तो व्याप्ति है यद भाव भावपूप तब तो अंतवत ये व्याप्ति बनना है माना अनुमान होगा मोक्ष अवस्था अंतवती मोक्ष अवस्था अंत वाली है क्यों सादित्वात्थ शादी होने से उत्पन्न होती है यत्र त्र शादित्व तत्र तत्र अंतम जहां शादित्व तो होगा अंत वाला होगा जैसे घट यथाघट घट उत्पन्न होता है मोक्ष भी उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे यहां बंधन नाश के बाद तो शादी है आदि के साथ है तारण के साथ है और वो अंत वाला विनाशी होता है ठीक इस प्रकार मोक्ष विनाशी होने लग जाएगा बंध मोक्ष को विनाशी मानना पड़ेगा तो तुम्हें स्थिति आ जाएगी सत्यवादी के मत में बंदावस्था मोक्षा मोक्षा सत्य मानने वाले को पक्ष में सत्य सबोश कहा यदि भावपूर्व तद अंतवट आदि बदलते जैसे पट आदि पदार्थ है शादी हैं उत्पन्न होते हैं और अंतवाली होते विनाश होता उनका। होते है उनका विनाशी होते इस प्रकार मोक्ष को आदि वाला मानेगा तो विनाशी हो जाएगा फिर अनंतदा नहीं हो पाएगा हो जाएगा मोक्ष अंतवत्त अंतवाली है ऐसा इति व्याप्त्यंतर ये दूसरी व्याप्ति है मोक्ष को शादी मानने पर यह दोष है और इसको भाव मानने पर यह दोष है नित्यत्व आ जाएगा बंधन में और उसमें अनित्व आ जाएगा मोक्ष में ये दो सारे आना है सत्यवादियों के मत में किंच कर्मभावी ने कर्म व्याम अवस्था व्याम पूर्वापर दो अवस्था कर्मभावी है पहले बंधन अवस्था आगे जाकर के मोक्ष अवस्था क्रमभावी ने व्याम अवस्था व्याम आत्मा उस आत्मा के संबंध होता ही नहीं उन जो क्रमभावी मोक्ष अवस्था बंधन अवस्था के साथ यदि संबंध होता है तो आत्मा में विकार हो जाएगा अनित्य हो जाएगा आत्मा नित्यत्ववादी के मत में सारे दोष हैं सत्यत्ववादी के पद प्रथम यदि संबंध नहीं होता मानव के पूर्वावस्था या सहेब पहले संबंध है यदि तो पहले अवस्था के पूर्व अवस्था के साथ ही उत्तर अवस्था में जाएगा व्यक्ति अवस्था को, को छोड़ेगा तो है ही नहीं तो पूर्वावस्था साहब उत्तरावस्था में क्षति यदि पूर्वावस्था के तो उत्तरावस्था में बंदर अवस्था को लेकर ही उत्तर मान मोक्ष अवस्था में जाता है यदि ऐसा हो तो उत्तरावस्थायाव मोक्ष अवस्था में भी पूर्वावस्था अवस्था आना पूर्वावस्था रही गए यदि साथ लेकर ही जाता है पूर्वावस्था को छोड़े भी जाता हो यदि छोड़ता है तो विकृति हो जाएगा आत्मा विकार हो जाएगा एक को छोड़ना दूसरे को ग्रहण जाएगा नहीं विकार को हटाने के लिए यदि आत्मा को पूर्व अवस्था के सहित उत्तर अवस्था में ले जाना चाहते हो उस उसमें क्या होगा पूर्वावस्था रहता है संसार रहेगा आत्मा में बंधन रहेगा उस काल में भी स्थिति आ जाएगी यही कहा क्रमभावी ने व्याम अवस्था व्याम जो क्रमभावी जो तो अवस्था है पहले बंधन अवस्था कालांतर मोक्ष अवस्था इन दोनों अवस्थाओं से आत्मा संबद्धते नत्मा का संबंध होता है कि नहीं होता है ये सिद्धांत पूछ रहे हैं ना प्रथमे यदि संबंध होता है मानोगे तो पूर्व अवस्था सहित उत्तर उत्तर उत्तरावस्था उत्तरावस्थाओं का क्षति मारे विकार नहीं बनेगा आत्मा विकृति नहीं हो इसके लिए पूर्वावस्था के सहित उत्तरावस्था में जाता यदि मानना हो बंधन के सहित पक्ष में जाना हो तो उत्तरावस्था आयाम अभी जो मोक्ष अवस्था में पहुंचा हुआ है पूर्व पूर्वावस्था को साथ लेकर गया हुआ आत्मा है पूर्वावस्था अवस्थाना पूर्वावस्था रह गया उसका उसी में स्थित है वो पूर्व पूर्वावस्था को त्यागा नहीं उसने अनिर्पोक्ष अनिर्पोक्ष प्रसन्न आ जाएगा मोक्ष नहीं वो पाएगा बंधन है तो काम मोक्ष होगा यदि पूर्वावस्था आया तो उत्तरावस्था उनका स्थिति यदि नहीं पहली अवस्था को त्याग कर उत्तरावस्था में जाता है बंधन को त्याग करके मोक्ष में जाता है ऐसा मानोगे यदि तो तब तो पूर्व त्याग उत्तर आप पूर्व का त्याग उत्तर की प्राप्ति दोहरा आत्मा में पहले वाले त्याग उत्तर वाले की प्राप्ति दो होने से आत्मा का सातिशय आत्मा अतिशय हो गया निर्विशेष नहीं हो पाया निर्विशेष को मुख्य मानना होता है नित्य तो अनुपति जो सातिशय पदार्थ होता है नित्य नहीं होता निर्विशय पदार्थ निर्विशेष पदार्थ ही नित्य होता है तो साथ ही तो नहीं आएगा आत्मा निर्भर इसे न करके कहा था न तो अवस्था व तो अवस्था अंतर्गत तो नित्य तो उपाधि ये कहा था आगे कहते हैं आत्मा ने अवस्था तो संबंधों ना यदि बोलेगा नहीं आत्मा का दोनों अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं है ऐसा बोलोगे आप यदि बर्वादी बोलेगा दोनों अवस्थाओं के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है ऐसा मानोगे तो यदि दिव्य अनुद्व दोष थे माने दोनों अवस्थाओं के साथ संबंध है कि नहीं पूछा था संबंध नहीं है कहेगा पूर्वादी ये बोलेगा उसमें उस भी दोष देते हैं तब तो शास्त्रादी अनर्थ का दोष तुम्हारे में आ जाएगा यदि दोनों अवस्थाओं के संबंध नहीं होता है तो पहले से भोगता ही है वो ये कहना है अथा इत्यादि भाषा अथा अनित्व दोष पर आत्मा में जो अनितत्व दोष आ रहा था शादीशाह होने के कारण ये एक अवस्था को छोड़ना दूसरा अवस्था करते को ग्रहित्व तो आया था उसको उस उसको को हटाने के लिए बंधमुक्ता अवस्था भेदो न कल्पित तो या तुम्हारे द्वारा यदि बंधमुक्त अवस्था भेद की कल्पना नहीं की जाती है तो, तो द्वैती नाम भी इस हेतु से क्या सिद्ध हो तो द्वैतियों के लिए भी शास्त्रादी अनर्थ के बराबर है यदि तो बंधन अवस्था भी नहीं मोक्ष अवस्था भी नहीं आत्मा में बोलना हो तो फिर बंधन शास्त्रादि क्या काम करेगा वहां जैसे हमारे यहां दोस्त दिया वही दोस्त तुम्हारे यहां भी है क्या कह रहे सिद्धांत अपरिहार्य यह बुला है समान समान दोष है मेरे विषय प्रस्ताव है हमारे लिए शास्त्र अनर्थक जैसे है तुम्हारे यहां भी शास्त्र आक हो रहा है ना अद्वैतवादी ना परिहर्तव्य दोष है वो दोष दिया शास्त्रादी अनक दोष दिया है केवल अद्वैतवादी के द्वारा ही उसके खंडन नहीं होना चाहिए तुम जैसे उत्तर दोगे हम भी वैसे उत्तर देंगे उसके उसके लिए कहा तभी पक्ष दो एपी दोनों पक्ष में दोष आ रहा है शास्त्रादि अनक दोष आ गया तभी पक्ष द्वयपी दो दोष अभिशेषा दोनों में दोष समान है शास्त्रादि अनक मुक्तावस्था में दोनों के लिए समान है विद्या विद्यावस्था में दोनों के लिए समान है दोष शास्त्रार्थक हमारे यहां भी तुम्हारे यहां भी है तभी पक्ष द्वय दो सौ अभिशेषा समान होने से ना अद्वैत मत अनुराग हेतु फिर अद्वैत मत पे आप जो आसक्ति मानते हैं अद्वैत है हमारा अद्वैत मत इसमें कारण क्या है फिर जब समान द्वैत को क्यों नहीं मानते आप अद्वैत में क्यों लालच है आपके ये पूर्वादि बोलेगा यदि समान दोनों में दोष है उस ज्ञान काल में शास्त्रादी आनर्थक अद्वैत में भी है द्वैत में भी है फिर द्वैत में क्यों स्वीकार नहीं करते आप ये पूर्वादि क्या कहा तर पक्ष द्वैत दोनों पक्षों में दोष अविशेषा दो समान होने से अद्वैत मत अनुरागे न हेतु न अद्वैत मधुरागे अनुराग हेतु करें फिर अद्वैत मत में अनुराग करना आसक्त करना कोई कारण नहीं बनता द्वैत द्वैत को स्वीकार कीजिए आप भी एक ही मत हो जाए इस पूर्वाजी का कहना यदि अविद्या अविद्याभिशे तो उत्तम विवृणती सिद्धांत ने कहा था अविद्या काल में शास्त्र सार्थक है अज्ञान काल जब तक रहे तब तक सार्थक है शास्त्र अनर्थक्यम तो अद्वैतवादी के मत में शास्त्र अनर्थक नहीं है शास्त्र सार्थक है कब अविद्यालय अज्ञान काल का अज्ञान में शास्त्र आदि के द्वारा सुनेगा सोने के बाद में अपना स्वर पहचान होगा अविद्याग का कार्य त्यागेगा मोक्ष अज्ञान अवस्था में शास्त्र आदि सार्थक है न शास्त्र अनर्थक्यम यथा प्रसिद्ध था अविद्यत पुरुष विषयत्वाद शास्त्र से जैसे प्रसिद्ध है पुरुष कोई शास्त्र के विषय वो हो जाता है शास्त्रीय ज्ञान नहीं है बिल्कुल देहात्मा बुद्धि भी नहीं है शरीर से आत्मा अलग है बुद्धि तो कर्ता भोक्ता कर्तृत्व तो विशिष्ट तो आत्मा को समझने वाला है देहात्मवादी भी नहीं पूर्ण चार जैसा भी नहीं है और भुक्तात्मा भी नहीं है ऐसे बिचौला जो होगा जो कर्मकांडी आत्मा होते हैं कर्मकांडी लोग जो सभी जानते हैं ये शरीर विशिष्ट होकर मैं कर्म कर रहा हूं तत् विशिष्ट होकर के फल भोगूंगा ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है शरीरी आत्मा ही नहीं मानता कर्मकांडी जो मीमांसक लोग हैं शरीर को ही आत्मा नहीं मानते शरीर से भिन्न मानते हैं कि निर्विशेष आत्मा को नहीं मानते कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट वो है प्रसिद्ध पुरुष कर्म करने वाला शास्त्र आदि शास्त्र आदि उनके लिए चरितार्थ होगा जो आत्मबुद्धि जैसे पशुबद्ध बुद्धि है उसके लिए शास्त्र काम नहीं करेगा जो मुक्त हो गया उसके लिए भी शास्त्र काम नहीं करता जो बीच में है शरीर से भिन्न मानता है तो, तो, आत्मा को किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा मानता हो उसके लिए शास्त्र प्रसिद्ध है वो कर्मकांड के लिए प्रसिद्ध है कर्मकांड उसके लिए करके शास्त्र जितने भी सार्थक हो जाएंगे हमारे यहां ये कह सिद्धांत नहीं शास्त्र अनर्थक शास्त्र अनर्थक नहीं होगा दोनों मत में तुम्हारे मत में भी हमारे मत में प्रसिद्ध है पुरुष यही है प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष जो अज्ञानी पुरुष है अपने को नहीं जानता ऐसा जो विषय साथ है उसको विषय करने वाले होते शास्त्रादी इसलिए शास्त्रार्थ अर्थ नहीं है उस काल में का काम होता पुत्र कामता सारे बाकी अर्थ हो जाएंगे अभिधस्वामी जो अज्ञानी है मैंने अपना ज्ञान नहीं है बाकी सबका ज्ञान है ऐसा ज्ञान है संसार को खूब जानता है एक एक करके जानता है छानबन करता है स्वयं का ज्ञान नहीं है अभी स्वामी जो अज्ञानी है उनके ही मन अस्मात फल हेतु और अनात्मनोर आत्मदर्शन फल होता है स्वर्गादि और हेतु होता है कर्म कर्म और उसका फल स्वर्ग आदि है उसमें आत्म तो भाव होता है मेरा है ये कर्म मेरा है फल मेरा है ऐसे भाव आ जाता है अज्ञानी को एक अभिदेश ही, ही माने अस्मार्थ अभिदाम जो अज्ञानी होते हैं अज्ञानी माने देहात्म बुद्धि भी नहीं है आत्मा बुद्धि भी नहीं है देह से भिन्न तो है कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मबुद्धि वाले यही अज्ञानी वार्थ अभिदशा फल हेतु और फल होता है कर्म कर्तृत्व फल होता है भोक्तृत्व और हेतु होता है कर्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व में जिसका अभिमान है आत्मनोह अनात्मनो ये दोनों अनात्म पदार्थ है कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों आत्मा उसमें आत्मदर्शन होता है मैं करने वाला हूं मेरा फल है मैं भोगने वाला हूं ऐसे बुद्धि वाला जो जब तक रहेगा तब तक शास्त्रार्थी सार्थक है, है। न विदुषाम जो मुक्त ज्ञान हो चुका है जिनको अपना स्वरूप का पहचान हो गया है ऐसे जो लोग हैं अनुभव में आ चुका है अपना स्वरूप अनुभूत है उनको न विदुषाम विदुषाम ही जो ज्ञानी है उनको तो फल हेतु व्याम आत्मा अन्यत्व दर्शनी सदी फल माने कर्तृत्व फल माने भोक्तृत्व और हेतु मानी कर्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व दर्शन का अभाव है वह दर्शन नहीं है मैं करता हूं मैं भोक्ता हूँ ज्ञान नहीं है अभाव है अन्यत्व दर्शने सती ये दोनों में अपने से भिन्नत्व दर्शन आने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व से आत्मा को भिन्न समझ समझ रहे हैं वो ऐसा होने पर तय और अहमिति आत्मदर्शन और प्रत्ये उन दोनों में कर्तृत्व भोक्तृत्व में हम ऐसा आत्मदर्शन नहीं होता अहम करता अहम भोगता ऐसा आत्मबुद्धि नहीं होती हम नहीं लगाता हो, यानी ऐसा करता है नहीं अत्यंत मूढ़ गुणवत्ताविपी जलाग्न छाया प्रकाश अयुर्वा एक आत्म में पशेती कहते अत्यंत पागल और मूर्ख होगा जो माने पशुब्ध जीवन जिनका होगा कुछ भी नहीं जानता हो आत्मा अनात्मक बारे वो भी अत्यंत मूढ़ा ये अत्यंत अज्ञानी हो जो पशुवत जीवन जिनका होता हो वह भी उन्मत्तादिवी पागल आदि हो वह भी जल और अग्नि को ऐक्य नहीं मानता जैसे कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो को मिलाता नहीं विद्वान मूढ़ भी नहीं मिलाता जो जल अग्नि जल और अग्नि दोनों को एक नहीं मानता ऐक्य नहीं समझता कौन पागल भी नहीं समझता जल और अग्नि को एकता इसी प्रकार यहां कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो में एकता क्यों लाएगा ज्ञानी नहीं अत्यंत उन्मोड़ उन्मत्ता जो पागल आदि हैं अत्यंत अज्ञानी है वो भी जलाग्रहो जल और अग्नि दोनों का छाया प्रकाश अयो अधेरा और प्रकाश को एक नहीं मानता वो भी पागल भी नहीं मानता अत्यंत अज्ञानी भी नहीं मानता इसी प्रकार यहां भी ऐसे समझ आए कर्तृत्व तो भुक्त साथ ज्ञानी अहम नहीं करेगा ठीक है एकात्म न पश्चित पूर्वक है एकात्म भाव नहीं दिखता पागल मैंने पागल को भी नहीं दिखता जैसे जल और अग्नि में विरोधी होते हैं छाया और प्रकाश में अहेरा और प्रकाश में नहीं होता इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान इतने विरोधी हैं तो ज्ञान काल में कहाँ से हम करेगा हम करता हम बहुता कहाँ करेगा वो ज्ञानी नहीं कर सकता यही है कि मुताबिक विवेकी का जब मैंने अत्यंत मूढ़ लोग भी मैंने जल और अग्नि में छाया और प्रकाश में माने आधार और प्रकाश एकात्म बुद्धि नहीं करते इसी प्रकार यह इससे विरोधी है हम करना कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो वहां करना ऐसे विरोधी है कैसे करेगा वहां हम कर्तृत्व हम करता हम भोक्ता एक आत्म नहीं कर सकता हमको नहीं जोड़ता वो ज्ञानी अहम करता अहम भोगता तो अज्ञानी मानता है वो अज्ञानी नहीं मानता अज्ञानी माने देहात्म केवल देहात्म बुद्धि भी नहीं है शरीर आत्मा ऐसा भी नहीं समझता और ज्ञान आत्मा का ज्ञान भी नहीं है बीच में है वो शरीर से भिन्न आत्मा है समझ रहा है उसको यहाँ अज्ञानी कहा जाता है भिन्न समझता है कि तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व विशेष कर्ता भोक्ता सहित लगा करके हम बोलता है ऐसे कोई यहाँ अज्ञानी कहा जाता है कर्म के साथ वो तो वो भी आ जाते नहीं वो तो प्रकृति पुरुष को भिन्न कर जाते हैं ना इतना है भिन्न करते हैं जीव को ही पुरुष शब्द से मानते हैं परमात्मा के साथ ऐक्य नहीं कर पाते हो उनके पास साधन परमात्मा है नहीं उनके पास यही मानते हैं योगियों ने अलग तो माना ईश्वर को पुरुष विषय जीव विशेष ही माना है क्लेश कर्म विपाक रहता पुरुष विशेष हो ईश्वर यही बोलते हैं ना मान ये जीव सामान्य जीवों में पंचक्लेश पंच क्लेश ग्रसित है पंच कलेश है और कर्म शुक्ल अशुक्ल शुक्ला शुक्ल तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं माने शुभ कर्म अशुभ कर्म विस्तृत कर्म तीन प्रकार के कर्म होते हैं विपाक माने फल कर्म का फल तीनों जीवों में तो तीनों हैं और विद्यादि पांच भी हैं शुक्ला शुक्ला शुक्ला आदि जो कर्म शुभा शुभ कर्म अथवा विस्तृत कर्म भी है और फल भी है किंतु एक व्यक्ति ऐसा पुरुष ही है वो जीव कोटि में है किंतु उसमें नहीं है उसी को ईश्वर कहा उन्होंने किसी को ईश्वर मानते हैं योगी लोग पतंजलि वाले और कापिल वाले ईश्वर को मानते ही नहीं केवल पुरुष प्रकृति का भेद करके छोड़ देते हैं इन्होंने योगियों ने वही काम किया भेद तो किया ईश्वर के कुछ महत्ता दे दी जीवों के की किंतु अभेद नहीं किया अभेद करने के साथ इनके पास भी नहीं है अवैध करने के साधन तो हमारे पास है तत्वमसी ये हमारा मत है सिद्धांत वेद वेद है हमारा उनके कल्पना है वह सारे बनाने वाले वहां जो बनाने रचयिता का नाम है वहां किस किसने बनाया है पतंजलि जी ने बनाया वेद किसने बनाया उसका उत्तर नहीं है कपिल ने बनाया सांख्य किसने बनाया सांख शास्त्र कपिल ने बनाया और वेद किसने बनाया यदि अनाधि अपौरुषेय शास्त्र हमारे पास है ये बोलता तो सत्य बोलता है ये तस्मात न विधि प्रतिशत शास्त्र ताबत फल हेतु व्यायाम आत्मनोव तो प्रतिशत जो शास्त्र है विधि और निषेध वाला जो शास्त्र है जितने भी शास्त्र हैं ताबत तब तक फल हेतु फल और हेतु बनाकर के फल माने फल होता है भोक्तृत्व और हेतु माने कर्तृत्व इसके माध्यम से आत्मा अन्य तो दर्शन हो न भौतिक आत्मा को इनसे दोनों से अन्य दिख रहा है फल और हेतु तो से भिन्न मान रहा आत्मा को कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो से तो भिन्न आत्मा को मानने वाले के लिए विधि विधि निश्चय शास्त्र काम नहीं करते अनर्थक कर होता है तो उस में यदि ज्ञान काल में इसमें पढ़ा हो विधि निश्चय शास्त्र वहां नहीं है और अवस्था में है तो शास्त्र है टीका ना है टीका में करते हैं सदैव स्फुटी को स्पष्टीकरण करते हैं शास्त्र आदि अवर्थक गए अबिध शाम ही इत्यादि आया था एक आधा अभिधसाम ही फल हेतु और अनात्मनोर आत्मदर्शन जो अज्ञानी होते हैं उनका क्या है फल और हेतु फल माने स्वर्ग आदि फल है भोक्तृत्व मुख्य रूप से भोक्तृत्व और हेतु माने कर्तृत्व इनमें अनात्मा है दोनों आत्मदर्शन होता है अज्ञानी को आत्मभाव से देखते हैं उसको मैं करता हूं मैं भोगता हूं आत्मभाव होता है ठीक है मोदी फलम भोक्तृत्व फलहतु में आए वो फल का अर्थ है भोक्त भोक्तृत् और कर्तृत्व हेतु हेतु है, हेतु कहा था हेतु तो बोला था हेतु मारे करता कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो। अज्ञानिक होता है और तो अज्ञानी अज्ञानिक होता है यथवा अथवा ऐसा अर्थ करना फलहेत्व तो का अर्थ फलम देह विशेष फल का अर्थ देह विशेष भोक्तृत्व शरीर को मानना हेतु अदृष्टम हेतु अदृष्ट को मानना शुभाशुभ कर्म जो पूर्व है उसका आधार पर शरीर इसको मानना कयोर अनात्म रो यह अदृष्ट देह दोनों के दिन अनात्मा है शरीर भी अनात्म है उसके बनाने वाला जो अदृष्ट है वो भी अनात्म है अनात्म रो भोगता हम इसमें भोगता हूं करता हूं ये बुद्धि होना करता हूं भोगता हूं अदृष्टम कर्तृत्व बना शरीर में भोक्तृत्व इत्यादि आत्मदर्शन मनुष्य हो आत्मदर्शन जो है यह अज्ञानी का होता है बोला है मनुष्यो हम इत्यादि आत्मदत्तम अधिकार कारणों में जो शास्त्रीय कर्मों का अधिकार के विषय वही होते हैं अज्ञानी होते हैं शास्त्र वही सार्थक होगा मैं मनुष्य हूं जो पांच दिन में है मैं करता हूं मैं भोगता हूं मानता हूं शास्त्र के अधिकारी वही होते हैं तेरा अविद्वत इस तीन अविद्व विषय विधि निषेध शास्त्रों का इसलिए क्या सिद्ध हुआ तो कहते विधि निषेध जितने भी शास्त्र हैं अज्ञानी को विषय करते हैं केवल देहात्मवाद को भी नहीं लगेंगे वो नहीं करेंगे वो तो मानता ही नहीं और आत्माभाव में पहुंच चुका है उसके भी नहीं मुक्त उसको भी, भी नहीं है बीच वाले का है विधि शास्त्र उनके लिए चरितार्थ होता है हमारे यहाँ विधि शास्त्र भी माने अनर्थक के नहीं है उस अवस्था में सार्थक है जब तक उस आत्माभाव में नहीं पहुंचा है जीवात्मा परमात्मा एक के भाव में नहीं पहुंचा तब तक बिजनेस शास्त्र सार्थक है अद्वैत भारत में स्पष्टीकरण कर रहे हैं विदुषाम भी मनुष्य हम इत्यादि व्यवहारात्थ पूर्वादी बोलते हैं जो मुक्त पुरुष है मैं मनुष्य में व्यवहार तो करेगा ही अभी कैबल्य मुक्ति तो नहीं जीवन मुक्ति में है वो मैं मनुष्य व्यवहार करेगा ही क्या मैं पशु हूँ बोलेगा मुक्ति मुक्ति अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य हम व्यवहार करेगा ही पूर्वादि किसान का विदुषाम भी जो ज्ञानी है उनका भी मनुष्यों हम इत्यादि व्यवहार आत्थ मनुष्यों हम इत्यादि व्यवहार होता ही है मनुष्य पुरुष स्त्री हों जो भी व्यवहार होता ही है तद विषय हम शास्त्र के नश्यात जो मनुष्यपना में है तो उसी को विषय क्यों अगर करता भूप्त पुरुष को विषय क्यों न करता शास्त्र उसी को विषय करने वाला मानो शास्त्र को मनुष्यों अनात्मा में आत्मबुद्धि तो उनके भी है अभी मनुष्य हो बुद्धि है ये शंका करता पूर्वादि की शंका आगे उत्तर देते हैं कहा न विदुषाम वास्तविक आता है ज्ञानी को नहीं है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो। अहम बुद्धि नहीं वहां विदेश हम ही फल हेतु व्याम फल माने भक्तृत्व भुख, तो। हेतु माने कर्तृत्व तो। यही है आत्मा अन्यत्व दर्शन से सती आत्मा को अपने को भिन्न मानता है वो अभिन्न नहीं मानता अहम यदि आत्मदर्शन होते वो जो कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, फल हेतु में आत्मदर्शन होना संभव नहीं है ज्ञानी उसको अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है हम मनुष्य जैसा भान होता है किंतु तो क्या होगा जली हुई ऋषि के समान होगा मिथ्या रूप से होगा क्या होगा हमको तो सत्य समझेगा शरीर और मनुष्य को मिथ्या समझेगा मिथ्या बुद्धि से काम करेगा वो सत्य तो बुद्धि नहीं अरे पट अज्ञानी जो होता है सत्य मान के चलता है यही मैं हूं ऐसा इतना अंतर है मैंने जली हुई ऋषि के समान समझता है वो मुक्त पुरुष अभी कैबल्य मुक्ति में तो नहीं गया है जीवन मुक्ति अवस्था में है जैसे रसी जैसी थी जलने के बाद भी वैसे दिखती है वैसे गोल गोल ऐसे लंबाई ऐसे दिखती है किंतु तो? काम के नहीं है समझता है वो अब पहले काम की मानता था जब तक तो जली रहती जलने के बाद अभी काम की नहीं रहेगी हाँ वो जब समाप्त कब हो रहा है जब हवा के झोंक लग जाए तो उड़ जाएगा समाप्त राख उड़ जाएगा समाप्त होगा इसी प्रकार यहाँ अभी कैबल्य अवस्था में बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी इस भाव से देखता है मिथ्यात्व तो भाव से देखता है व्यवहार तो रहेगा जब तक जीवन मुक्ति व सामान्य व्यवहार करेगा मिथ्या भाव से करता है और अज्ञानी सत्य भाव से करता है, ही है। कर रहा इत हो कहते हैं भोक्तृत्व कर्तृत्वभ्याम ब्राह्मण आदि मत हो धर्मा धर्मा अभ्याम कहते हैं भोक्तृत्व कर्तृत्व से अतिरिक्त हो जो व्यक्ति आत्मदर्शन है मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हों वैश्यों इत्यादि भावना भी नहीं जहां ब्राह्मण आदि मान भी नहीं भावना इससे व्यतिरिक्त हुआ है भोक्तृत्व कर्तृत्व फल हेतु व्याम कहा था वो भोक्तृत्व कर्तृत्व इन दोनों से और ब्राह्मण आदि मतलब ब्राह्मण आदि जा, जाति वाला इससे भी व्यतिरिक्त है देहात देहाद धर्माधर्माभ्याम देह से ब्राह्मण आदि वाला जो शरीर है ब्राह्मण आदि जाति वाला शरीर है उस शरीर से भी जो अन्य मान रहा आत्मा को और धर्माधर्मा धर्माधर्म से भी आत्मा को भिन्न मान रहा है जो व्यक्ति क्या आत्मा रो अन्य तुम पश्चिता आत्मा को भिन्न देखने वाला मैंने भोक्तृत्व तो कर्तृत्व तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो भिन्न देखता हो ज्ञान ऐसा अनुभव में हो और ब्राह्मण आदि जातिमान जो होते हैं देह, शरीर होते हैं उसे भी भिन्न समझता हो जो व्यक्ति आत्मा को और धर्माधर्म से भी भिन्न समझता हो ऐसे जो व्यक्ति का नीति निषेधादि अधिकारी तुम विधि निषेध शास्त्र का अधिकारी नहीं होता ये करो ये मत करो शास्त्र उस ऊपर नहीं लग सकता उस अवस्था में उक्तम उक्त फला फलादो अधिकारी तुम उक्त फला दो आत्मीय अभिमान असम क्यों जो पूर्वोक्त तो फल आदि हैं हेतु और फल ब्राह्मण आदि जाति आदि बताया इसमें धर्माधर्म में आत्मीयत्व तो का अभिमान नहीं है उसमें ये मेरा है ये कर्म मेरा है मैं अधिकारी हूँ भावना नहीं है ब्राह्मण आदि जाति वाले शरीर में भी मेरे शरीर ही भावना नहीं उनकी आत्मिय भाव नहीं, नहीं। है सत्य भाव नहीं है इत्यादि धर्माधर्म भी आत्मिय भाव नहीं है मेरा धर्म कर्तव्य है अधर्म अकर्तव्य है इसी भी आत्मिय भाव नहीं है इसलिए उसके लिए शास्त्र अनर्थ क्यों का आत्मा देहादे और अन्य दर्शन हो आत्मा को देहादि से भिन्न जो देख रहा हो देहा भिन्न है कर्तृत्व तो भुक्तृत्व से भिन्न है धर्माधर्म से भिन्न है इत्यादि ऐसा देहादी अन्य अन्य तो आत्मदर्शी का न देहादो आत्माधि देहादी में आत्मबुद्धि उसकी नहीं होती है अभी जीवन मुक्ति अवस्था में देहादी है वैज्ञानिक दृष्टि में वहां आत्मबुद्धि उसकी नहीं है मिथ्या बुद्धि से शरीर को ले रहा है काम में मिथ्या बुद्धि से देखता है सब मिथ्या दिखता उसको नहीं कहा न ही अत्यंत मूढ़ उन्मत्ताविपी देखो माने दो को एक वो भी नहीं मानता माने यहां शरीर और आत्मा को एक नहीं मान सकता वो इसके लिए दृष्टांत है ये अत्यंत मूढ़ व्यक्ति भी जल और अग्नि को एक को कभी नहीं मानता जल और अग्नि एक है विरोधी है तो। शरीर में आत्मदर्शन होना और आत्मा में आत्मदर्शन एक साथ होना संभव नहीं है विरोधी है जैसे जल और अग्नि दोनों विरोधी हैं कोई भी एक नहीं मानेगा उसको इसी प्रकार शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता ज्ञान ज्ञान ही मानता कह रहा है नहीं अत्यंत मोड़ा उन्मत्ता आदि में जो पागल आदि है उन्मत्ता में पागल भ्रांत है जलाग्नि जल और अग्नि में ऐक्य बुद्धि नहीं करता और छाया प्रकाश अथवा अधेरा और प्रकाश दो में ऐक बुद्धि नहीं करता अत्यंत पागल भी एक आत्म न पश्यती पूर्व में ओकार है कि मुता विवेकी फिर विवेकी कैसे शरीर आदि में आत्मबुद्धि करेगा जानात्मा में आत्मबुद्धि कैसे करेगा जैसे जल औद्योगी में जितना विरोध है वो उतने शरीर और आत्मा को उतने विरोध है नहीं आगे बोलते हैं विधि निषेध अधिकारिता उत्तम उपसार ज्ञानी के विधि और निषेध के अधिकारित्व नहीं है शास्त्रीय कर्म भी नहीं निषेध निषिद्ध कर्म भी शुभ कर्म भी नहीं। दोनों नहीं है आत्मभाव में पहुंचे हुए कहा तस्मातिक्मात विधि निषेध शास्त्रों में जो विधि निषेध परक जितने भी शास्त्र हैं ताबत तब तक है कब तक फल हेतु व्यंब आत्मनो अन्य तो दे फल माने भोक्तृत्व तो है और हेतु माने कर्तृत्व तो से अतिरिक्त आत्मदर्शन जिसका है उसमें ये दोनों नहीं होते विधि निषेध भी दिए जो तो तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में वो जिस त्री गुणे पथि विचार कोई विधि कोई को निषेध ऐसा है तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में जिस जिस मार्ग में चल रहा हो वहां कहां बिधि कहां निषेध बिधि निषेध तो जब तक शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है अथवा शरीर से अलग तो मानता हो किंतु करता भुगता बना मान रहा हो उस काल में है विधि निषेध शास्त्र और माने उसके काम ही नहीं आए भी नहीं पूर्वावस्था में काम आया हुआ है बिधि निषेध शास्त्र उसी के द्वारा उसके, उसके अंतकरण की स्थिति होने से उस स्थिति में पहुंचा हुआ है पूर्वावस्था में काम क्या है वो विधि निषेध शास्त्र किंतु इस अवस्था में आवश्यकता नहीं है पूर्व काम के थे वो उचित शास्त्र से अविद्वत विषयत्व विद्युत विषयत्व अभी अविद्व विषय में भी व विद्युत विषय में भी मंतव्यम पूर्वादी एक शंका करना चाहता है शास्त्र जो है ना जैसे अज्ञानी का विषय होता है उसमें ज्ञानी का भी विषय होना चाहिए मानना पड़ेगा शास्त्र श्रवण विशेष शास्त्र का श्रवण दोनों करता है जो अभी बना है पहले शास्त्र का श्रवण किया हुआ है उसने भी उसी माध्यम से चलते चलते ज्ञानी बना हुआ है दोनों के लिए शास्त्र के श्रवण आवश्यक है यह है शास्त्र का श्रवण जरूरी है ज्ञानी दोनों के लिए ठीक है ज्ञानी कर्मकांड रूपी शास्त्र का कर श्रवण करेगा और ज्ञानी ज्ञानकांड वाला शास्त्र का कर श्रवण करेगा किंतु दोनों के आवश्यकता तो है ये पूर्ववाज बोलता है शास्त्र से अविद्व जैसे शास्त्र अज्ञानी का विषय माना इसी प्रकार विद्वत विषय में गंतव्य में ज्ञानी का भी विषय मानना चाहिए उसको उभयर ज्ञानी अज्ञानी दोनों को शास्त्र का श्रवण तो दोनों ही है दोनों के समान है सुनना है उसको। तो ही है तो शास्त्र तो का श्रवण होना ही है दोनों को पूर्वाधिक है शास्त्र का विषय तो बनना ही चाहिए विधि निषेध का विषय बनना चाहिए ज्ञानी भी जैसे अज्ञानी है उसी प्रकार ज्ञानी को भी होना चाहिए क्यों शास्त्र का श्रवण दोनों करेंगे जब निषेध वाक्य आएगा तुम मत करो याथवा ये तुम ये करो करे विधि भाग्य आएगा ज्ञानी को लेकर तो उसको भी तो वो भी तो बैठा हुआ होता ज्ञानी भी उसको भी सुनने में तो आएगा ही तो उसका माने विषय का पालन उसको भी करना पड़ेगा ये पूर्वादि का कहना है शास्त्र से अविद्वत विषय में वह शास्त्र जैसे अज्ञानी का विषय सिद्ध हुआ है अभी तक ठीक इसी प्रकार विद्वत्त विषयत्व में विज्ञानी का विषय भी मंतव्यम उसका भी विषय मानना चाहिए शास्त्र का मान शास्त्र का पालन उसको भी करना चाहिए का पूर्वाधि कहना चाहता है उभयों भी शास्त्र श्रवणा अविशेषा दोनों में ज्ञानी अज्ञानी दोनों में शास्त्र का श्रवण समान है इस संखा पूर्वाधि करता है ना नहीं करके सिद्धांत बोलते हैं संख्या पूर्वाधिक यही है उसका उत्तर देने सिद्धांत नहीं देवदत्ता तुम इदम करो ऐसा कोई विधि वाक्य आया हे देवदत्ता तुम ऐसा काम करो किसी ने कहा कश्मचित कुछ कि किसी विशेष कार्य में प्रयोग कर दिया तुम करो ये तुम करके किसी ने कहा हो ऐसा कर दिया दिया आदेश दे ये देवदत्ता ने ऐसा कहा किसी को विष्णु मित्र वहां बैठा हुआ था जहां देवदत्ता बैठा हुआ है बैठा हुआ है देवदत्त के लिए आदेश हो गया देवदत्ता तुम ईदम करो काम को करो ऐसा किसी ने आदेश दिया विष्णु मित्रों अहम नियुक्त न तत्रस्त हो नियोगम श्रेवण अभी प्रतिपदित कर उसी में वहीं बैठा होता तत्रस्त है विष्णु मित्र वही बैठा हुआ है जहां देवदत्ता है ना जहां आदेश दिया गया वो वाक्य सुना है उसने विष्णु मित्र भी सुना किंतु उस आदेश को पालन करेगा विष्णु मित्र नहीं करेगा मेरे लिए नहीं है ये समझता इसी प्रकार अज्ञानी के लिए इदम गुरु इधम गुरु बोला जाता है वेद में तो ज्ञानी अपना कर्तव्य नहीं समझता उसको ये कहना है यह घटाना लौकिक दृष्टांत से घटा रहे हैं नहीं देवदत्त तुम तो इधम करो इति कस्मिश्चित कर्मणि किसी कर्म विशेष में नियुक्त करने पर देवदत्तों को नियुक्त किया जा रहा है इस वाक्य के द्वारा तो इसमें विष्णु मित्रों अहम नियुक्त इतनी विष्णु मित्र यही नहीं कि वही तत्रस्थ वही बैठा हुआ है मैं नियुक्त हूं ऐसा नहीं समझता मेरे लिए आदेश ही नहीं समझता वियोगम श्रेणो न सब वाक्य तो सुना कुछ आदेश सुना वही बैठा हुआ है न प्रतिप्त उसके लिए तैयार नहीं होता करने के तैयार नहीं होता वो तो कर्म मेरा नहीं है समझता है वो इष्ट मित्र देवदत्त के लिए आदेश हुआ इस पर तो अज्ञानी के लिए जो वेद आदेश करेगा ये ये करो ये पद करो बोलेगा यानी उसको नहीं समझता है। मेरा नहीं समझता है यही है योग विषय अभी विवेक अग्रहणात्म यदि आदेश का जो विषय है जिस कर्म में देवदत्तों को लगाना था आदेश दिया था यदि उसको नहीं समझा आदेश तो नहीं समझा हो तो ये भी तैयार हो जाता है यदि समझा हो तो मेरे लिए नहीं समझेगा नहीं करेगा यदि समझा न हो वाक्य तब कहते हैं नियोग विषय विवेक अग्रणातु योग का जो विषय होता है क्या कर्म में आदेश दिया गया है अब विवेक है किसको कहा ये जानकारी नहीं हो पाई शब्द सुना है उनको का, उसको कहा मेरे को पता नहीं लगा ऐसी स्थिति में तो उपपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान होगा उसको मेरा कर्म कर्तव्य समझेगा वो यदि नहीं समझेगा तो समझेगा यदि समझा होगा ये, हो ये देवतत्व के लिए है तो उसके लिए युक्त तैयार नहीं होगा विष्णु ठीक है इसी प्रकार यहाँ तथा उसी प्रकार फल है क्यों तो कहते हैं तो कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो ऐसा ही है ज्ञानी के लिए जो वाक्य आया हुआ है स्वर काम वज देता पुत्र काम वज देता आदि वाक्य है वो ज्ञानी भी सुन रहा है वेद है सुन रहा है सुनते हुए प्रवृत्ति नहीं होगी उस कर्म जो अन्य के लिए है समझता है जैसे देवता तत्व के लिए का आदेश दिया तो यज्ञ विष्णु मित्र तैयार होता उस कर्म करने को यदि नहीं समझा हो तो लगेगा यदि समझा हो तो नहीं करेगा ठीक इस प्रकार कर्तृत्व तो भोक्तृत्व में वैसे समझना होगा ज्ञाने के लिए है कर्तृत्व तो बना भोक्तृत्व तो बना उनके लिए है ज्ञाने के लिए नहीं है ठीक है पूर्वादि बोलेगा महाराज नहीं प्रकृति के साथ आत्मा का संबंध है शरीर आदि प्रकृति है इसके साथ आत्म का संबंधी कैवल्य मुक्ति अवस्था में जीवन मुक्ति अवस्था में है वो शरीर पाप तो नहीं हुआ है प्रकृति के साथ संबंध होने से यह पूर्वादि बोलता है प्राकृत संबंध अपेक्षा प्रकृति का जो संबंध है प्रकृति का कार्य शरीर उसके साथ संबंध है अभी प्राकृत है प्राकृत प्रकृति संबंध को प्राकृत करते हैं प्रकृति का कार्य शरीर उसके साथ अभी संबंध है जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञान प्राकृत संबंध अपेक्षा युक्ता प्रतिपत्ति तो कुछ ना कुछ तो अज्ञान अंश रह गया ना शरीर के साथ संबंध होने से तो उसको भी एक जानकारी होगी माने वेद जो बोलेगा इधम गुरु इधम माँ कुरु जो बोलेगा माने इसमें उसकी भी प्रतिपत्ति ज्ञान होगा जानकारी होगी आगे कर्म करेगा विधि निषेध अधिकारी बनेगा विषय बनाएगा ये कहा प्रतिपत्ति शास्त्रार्थ विषय है शास्त्र के विषय संबंधी ज्ञान उसको भी होगा हो शास्त्र के विषय संबंधी ज्ञान उसको होगा शास्त्र क्या बोल रहा है विधि वाक्य है निषेध वाक्य है ज्ञान होगा उसको वो सुनने के बाद में समझेगा तो फिर उसमें लग जाएगा ज्ञान अभी तो प्राकृतिक संबंध है उसके साथ प्रकृति का जो संबंध शरीर के साथ है शरीर के साथ उसका संबंध है अभी फल हेतु व्यायाम आत्मदर्शन भी कहा अन्य आत्म आत्मर्शन है फल मान कर्तृत्व भौतृत्व अन्य आत्मदर्शन भिन्न में है होने पर भी प्राकृत के संबंध होने के कारण प्रकृति के जो शरीर कार्य शरीर उसके साथ संबंध होने से उसके श्रवण होगा उसको शास्त्र श्रवण होगा शास्त्र अभिषेक ज्ञान होगा उसको ये शास्त्र का ये अर्थ ज्ञान होगा ये पूर्वाद ने कहा दर्शन है भी सती इष्टफलव हेतु तो उसका है आत्मत्व तो दर्शने भी सखी आत्मदर्शन होने पर भी इष्टफल हेतु तो प्रवृत्ति उसमें इष्टफल के हेतु तो में प्रवृत्ता हूँ ऐसा समझता है ज्ञानी भी कि प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अभी संबंध थेगा नहीं है कईवेल्य अवस्था में गया नहीं है ज्ञानी माने मुक्त, जीवन मुक्ति अवस्था के लेकर चलते यहां ज्ञानी समय उसी को बोला जाता है और अनिष्ट अनिष्ट फल हेतु तो से निवृत्त होते यह ज्ञान होगा उसको जो अनिष्ट फल का कारण होता है उस समय निवृत्त हो ऐसा समझेगा ही शास्त्र का विषय का ज्ञान होगा उसको ज्ञानी को भी ये पूर्वादी बोला आगे दृष्टांत है दृष्टान पूर्वादी यथा पुत्र आदि इतर इतर आत्मा अन्यत्व दर्शन है सत्य भी कहते हैं जैसे पिता और पुत्र दर्शन मैं भिन्न हूं पिता भिन्न है पुत्र समझता है पिता भी समझता है मैं भिन्न हूं पुत्र भिन्न है भिन्न भिन्न आत्मत्व दर्शन होने पर भी सत्य भी अन्य अन्य अन्योन्य नियोग और प्रतिषिधार्थ बढ़ते एक दूसरे के जो निषेध होगा या विधि होगा दूसरे के प्रवृत्ति हो जाती है जैसे पिता के लिए जो आगामी फल मिलना हो पुत्र कर्म करता है उसका श्राद्धादि कर्म करता है देखा गया है यद्यपि भिन्न भिन्न आत्मदर्शन है उनमें मेरा नहीं है ये फल मेरा नहीं है ऐसा समझता फिर भी कर्तृत्व तो लेकर के काम करता है और पुत्र के लिए जो कार्य कहा गया हो उसमें यदि पुत्र असमर्थ हो तो पिता उस काम को पूरा करता है ऐसा देखा है अन्य अन्य आत्माबुद्धि होने पर भी फिर भी देखा गया इस प्रकार यहां भी शरीर और आत्मा में भिन्न भिन्न, भिन्न बुद्धि होने पर भी बिजनेस विज्ञान कर्म करेगा यह पूर्वादी का कहना है तो सिद्धांत न करके बोलते ना व्यतिरिक्त आदवर्थन प्रतिपत्ति प्रागेव फलहेतु और अभिमान फलह और आत्माभिमान सिद्धता जो आत्मा आत्माभिमान तभी तक था सिद्ध था कब तक व्यतिरिक्त आत्मदर्शन पर प्रत्यु शरीर आदि से पृथक आत्मदर्शन जब तक नहीं था आत्मदर्शन नहीं हुआ था कर्तृत्व तो आदि से पृथक आत्मदर्शन नहीं हुआ, दर्शन जब तक नहीं हुआ था तब तक मान कर्तृत्व तो भुक्तृत्व था वो संबंध था शास्त्र का शास्त्र का विषय बना हुआ था वो व्यतिरिक्त आत्मदर्शन प्रत्यु आत्मा को शरीर आदि से पृथक दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक कर्तृत्व तो भुक्त अभिमान तो था मेरा कर्म है मेरे लिए निषेध इत्यादि प्रतिपत्ति प्रागेव शरीराज से पृथक आत्मा दर्शन के पहले ही पहले पूर्व अवस्था में ही फल हेतु आत्माभिमान होता फल और हेतु माना कर्तृत्व भक्त आत्माभिमान उस अवस्था में रहेगा अब नहीं है शरीर आज से पृथक आत्मरर्थन होने के बाद में फल हेतु फल और हेतु मानी कर्तृत्व भक्तृत्व आत्मर्थन नहीं है उसका तो अभिमान नहीं है तो फिर वहां कर्म करेगा नहीं कर सकता यही कहना है ठीक है देवदत्ता के लिए आदेश दिया गया देवदत्त तुम एवं गुरु कहा विष्णु मित्र वही होने पर भी तत्स्था वही है होने पर भी उसमें नियुक्त नहीं हो मानता अपने को क्यों मेरे लिए नहीं है ये समझता है इस प्रकार जो विवेक अवस्था में जो पहुंच गया ज्ञान अवस्था में है वो तो मेरे लिए नहीं है समझता कर्म विधि मेरे लिए नहीं है समझता है ठीक इसी प्रकार कहना है तत्रस्तो मैंने तत्रस्त शब्द भाषा विश्वमित्र वहीं मित्र स्थित है वो देवदत्त के लिए आदेश दिया गया काल में विश्वमित्र वहीं बैठा हुआ है इसमें देशे देवदत्त स्थित कहा जिस देश में देवदत्त बैठा है जहाँ आदेश दिया जा रहा है देवदत्त को स्थित तत्र भी वर्तमानसन विष्णुमित्र भी वहीं रहता हुआ तत्र भी स्थित फिर भी उस कार्य में नहीं होता जो जिस के लिए सौंपा हो देवदत्त को उस कार्य में नहीं उत्तर कहा था ठीक इसी प्रकार यहां भी समझ रहा है अज्ञान अवस्था में था तो ज्ञान अवस्था में कर्म नहीं कर सकता इसके लिए है ननो देवदत्ते नियुक्तों विश्वमित्रों भी कदाचित देवतोष भी प्रतिबद्ध दे। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है पूर्व आदि बोलता है देवदत्त को आदेश दे दिए दे, देने पर कभी कभी हमेशा तो नहीं कभी कभी विश्रमित्र भी नियोग प्राप्त तो होता है यह कार्य मेरा ही समझता है क्यों कहते हैं नियोग जब नहीं समझता नियोग विषय अभिव्यक ग्रहणात् कहा था आदेश का विषय नहीं समझा उसको कहा कि मेरे को कहा नहीं समझा हो उसका काल में तो कभी प्रवृत्ति हो जाती है उसकी तो समझा हो तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती है इसी प्रकार देह से आत्मा पृथक है ऐसा समझा हो तो फिर फल है तुम्हें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी होती तो भुक्तृत्व तुम्हें प्रवृत्ति नहीं होगी इसके लिए दृष्टांत दिया जाएगा तो सिद्धांति बोलते हैं सत्यम ठीक है कभी कभी होता है ऐसा योग विषयाद योग नियोज्य नियोग का जो शास्त्र का जो आदेश होता है नियोज्य उसको लगाने के लिए होता है उस व्यक्ति को लगाने के लिए आत्मनो विवेक अग्रह अपने को विवेक नहीं कर पाया किसको आदेश दिया गया ऐसी स्थिति में तो नियोज्य तो भ्रांति है मैं नियुक्ता हुआ ऐसा भ्रांति आ जाती है उसकी शास्त्र का आदेश मेरे लिए समझ भ्रांति हो जाती है तो उसमें फल हेतु में अभिमान कर जाता है कभी कभी ऐसा होता है क्या यार नियोग नियोग विषय अभिवेक ग्रहण आप तो योग का जो विषय आदेश का जो विषय है इसको आदेश दिया गया है अगर ना तो ग्रहण न हो विवेक न होने थे तो उपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान होता है मेरे लिए है समझ जाता है वो तथा फल हेतु रही फल और हेतु में ही समझना जब अज्ञानी के लिए कहा जा रहा है शास्त्र के लिए ज्ञान हो गया मेरे लिए नहीं है क्यों लगेगा फल हेतु में काम अज्ञान अवस्था के लिए फल हेतु मैं अभिमान पूर्वक कर्म होना मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ अज्ञान काल अविवेकिन नियोग नियोगधिर भवती इति दृष्टांत होता है का नियोग बुद्धि हो जाती है जब दूसरे के लिए कहा गया कर्म अपने लिए माने समझा नहीं तो कभी कभी प्रवृत्ति हो जाती उस है उस अवस्था में दूसरा व्यक्ति भी प्रवृत्ति होता है ये दृष्टांत लेकर के कहते हैं दृष्टांत होता है फल हेतु तो फल, तो फल हा तो तो माने यहां भोक्तृत्व तो है हेतु माने कर्तृत्व है आत्मदृष्ट विशिष्ट से यह आत्मदृष्टि से विशिष्ट है जो ये मैं हूं शरीर मैं हूं इत्यादि भावना में है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस भावना में आत्मदृष्टि विशिष्ट है उसका अभी जो अज्ञान ही होता है उसका संभवती है वह विधि निषेध तो मित्र राष्ट्र ने कहा संभव है संभव ही है उसमें कौन विधि अधिकारी तो उसमें संभव हो जाए तथा इत्यादि तथा फलहतोर भी कहा था फल हेतु में भी समझना है मेरा है जब है शरीर तो फिर उसमें अज्ञानी के लिए शास्त्र सार्थक हो जाते हैं विधि निषेध शास्त्र अविद्युत विषय शास्त्र अनर्थक्य स्वाहित विधि निषेध अज्ञानी को विषय करता है माने अभी जो ज्ञानी बना है पूर्व पूर्वावस्था में विषय किया था वो शास्त्र ने अज्ञान अवस्था में अब नहीं उसके लिए शास्त्र विधि शास्त्र वहां नहीं है ये कहना है ये विधि निषेध शास्त्र अविद्युत विषय विधि निषेध शास्त्र अज्ञानिको विषय करता है कहने वाले जो भाषाकार है इनका शास्त्र अनर्थक्यम समाहितम शास्त्र में अनर्थकता नहीं है पहले सार्थक है अज्ञान अवस्था में सार्थक है शास्त्र समाधान हो गया संप्रति अब से शक्यम नहीं था था शास्त्र से विद्वत विद्वत्षयत्व विद्वत्त विषयत्व अर्थवत्व सक्षम समर्थन दिख सकता पूर्वादी कहता है महाराज शास्त्र जो है ना ज्ञानी को विषय करके समर्थन किया जा सकता है शास्त्र ज्ञानिको ही विषय बनाता है ऐसा पूर्वादी की शंका होगी अब संप्रति मानी इदानी शास्त्र से विद्वत्त विषय तो नहीं अर्थवत्त हो ज्ञानी को ही विषय बना करके अर्थवान होगा शास्त्र को नहीं ज्ञानी को ही ये भी सत्यम समर्थन समर्थन किया जा सकता है जैसे पिता पुत्र में देखा गया इत्यादि बोलेगा ननु इत्यादि पूर्वाधिक संग्रह है ननु प्राकृत संबंध अपेक्षा शरीर के साथ अभी संबंध है उस ज्ञानी का प्रकृति का कार्य प्राकृत प्राकृतिक संबंध है अपेक्षा अपेक्षा करके जैसे पिता पुत्र का संबंध है संबंध होने एक दूसरे के कर्म एक दूसरे के लिए प्रेरित कर देता है इसी प्रकार यहां भी ज्ञानी के साथ में शरीर का संबंध है तो शरीर का कर्म ज्ञानी अपने मारूप करेगा इत्यादि प्राकृतिक संबंध अपेक्षा उगता प्रतिपत्ति शास्त्र शास्त्रार्थ विषय प्रतिपत्ति उगता शास्त्रार्थ विषय ज्ञान ज्ञानी को होता ही है इधम कुरु इधम माँ कुरु इत्यादि ज्ञान होता है यही फल हेतु व्याम अन्य अन्य आत्मत्व तो दर्शन है भी कहा फल मानी भोक्तृत्व हेतु माने कर्तृत्व से अन्य दर्शन होने पर भी प्राकृत संबंध है उसके पास होगी प्रकृति का कार्य के साथ संबंध होने से शास्त्रार्थक विषय ज्ञान उसको होगा ज्ञानी को भी ये पूर्वाजि का कहना है ठीक है प्रकृति बने अविद्या प्रकृति का अर्थ अविद्या प्रकृति से जो होगा उसको प्राकृत कहा जाता है अण प्रत्यय लगाएंगे तो प्राकृत बनेगा प्रकृत उव प्राकृत प्रकृति में होने वाला प्रकृति मान अविद्या प्रकृति शब्द से प्राकृत बनाया जाएगा अण प्रत्य लगा करके प्रकृति अविद्या तथो जात उसे पैदा हुआ कौन ये शरीर प्रकृति से पैदा हुआ ये शरीर है या तो यो देहाद अभिमान आत्मा जो देहादी में अभिमान करने वाला आत्मा है देहादो अभिमान आत्मा अभिमान आत्मा है प्रकृति के कारण से ऐसा हुआ संबंध वह आत्मा का संबंध है के साथ प्रकृति के कार्य के साथ विद्रोदयात प्राग अनुभूत ज्ञान होने से पहले अनुभव किया था मैं करता हूं भोगता हूं यह पना में था वो उस संस्कार अभी है उसके पास इसलिए अभी करते तो तो भोक्तृत्व को लेकर के शास्त्र का विषय बनेगा ये पूर्वाधि कहना चाहता है ज्ञानोदयात प्राग ज्ञान उदय होने से पूर्व अवस्था में प्राग अनुभूत पहले अनुभव हुआ है मैं करता हूं भोगता हूँ ये सब तद अपेक्षा करके मैंने पूर्व के संबंध संस्कार की अपेक्षा से विदिना प्रवृत्त हो जो विधि वाक्य आएगा जाओ जब स्वर काम जेता पुत्र काम ये जेता पशु काम ये बाकी आएगा मैं उसके द्वारा प्रवृत्त होता हूँ ये मानता है शरीर के साथ संबंध होने से निषेधे न निवृत्तों से जो निषेध वाक्य आएगा ब्राह्मणों नंतव्य आदि उसके द्वारा मैं निवृत्त होता हूँ यदि विधि विषय सत्याम अपनी ज्ञान होने पर भी विषय करने वाली धीरे युगता आएगा बुद्धि ठीक है ये ज्ञान होना सीख संभव है प्राकृत संबंध है अभी ये पूर्वाजि का कहना कैसे तो कहा दृष्टांत दिया पूर्वादी ने यथा पितृपुत्र आदि नाम इतर इतर आत्मा इतर इतर आत्मा अन्य दर्शने सत्य भी भिन्न भिन्न अपने को समझते हैं दोनों मैं पुत्र हूं पिता नहीं समझता पिता पुत्र भी मैं पिता हूँ नहीं समझता भिन्न भिन्न आत्मदर्शन है दोनों में तो, अपने को भिन्न भिन्न समझते हैं दोनों होने पर भी अन्य प्रति, एक एक नियोग के तो तो पिता पुत्र भ्राता इत्यादि पिता है पुत्र है भाई है जो भी है इनके साथ मिथो अन्यत्व दृष्टाऊ परस्पर भिन्नत्व दिख रहा है पिता भिन्न है पुत्र भिन्न है भाई भिन्न है इत्यादि अभी अन्योन्य नियोगार्थस्य एक नियो दूसरे के जो विधिशास्त्र आएगा कहा अच्छा पिता पुत्रो भ्राता इत्यादीना च आविध्य संबंधापेक्ष मिथौ अदृष्टौ अभी अन्गार निषेधाथ एक दूसरे के जो आदेश है शास्त्र का आदेश और निषेध है शास्त्र है ब्राह्मणों हत्य अथवा स्वरकाम ये ती एक बुद्धि आई गई अन्य अन्य दूसरे के आदेश दूसरे के देखा गया है कैसे पितरम अधिकृत्य पिता को विषय बनाकर के शास्त्र बोलता है विधौ ऋषे देव विधि शास्त्र लगा या निषेध शास्त्र आया पिता को विषय बनाकर पिता पितर विदुष निदुषो मिथ्या विमान बस न विदुषो विदुष्व अनुवर्त थे विदुषो मिथ्या अभिमान के समान न विदुषो सो अनुवर्त का उसमें नहीं होगा विधि में तथा चवित्य अच्छा संबंध अपेक्षा न युक्ता पूर्वादी पूर्ण उसके ऊपर है विदुषोप पूर्वम आवित्यम संबंध अपेक्षा है ज्ञान भी पहले वाला आदित्य संबंध है उस पास करता हम भोगता हम बुद्धि है उसके पहले पूर्वावस्था में विधि विषयाम धीयम उक्ताम एवं व्यक्ति करोती कहते विदेश विशेष बुद्धि उसकी भी होगी ये जो कहा था उसको कहा इष्ट इत्यादि कहा था इष्टफल हेतु तो प्रवृत्त में अनिष्टफल हेतु तो से निवृत्तमी इत्यादि उसके भी बुद्धि होगी इष्टफल के जो कारण है कर्तृत्व बना उसमें प्रवृत्त होता हूं अनिष्टफल की हेतु जो होता है भोक्तृत्व तो होता है उसमें निवृत्त हो इत्यादि ये कहा था न नो अविदेशो मिथ्याभिमानवत जैसे अज्ञान का मिथ्या विमान है शरीर में आत्मबुद्धि है पुत्रादि में आत्मबुद्धि हो जाती है पिता में भी आत्मबुद्धि है पुत्र की हो जाती भिन्न में भी आत्मबुद्धि हो रही है ना ना न अविदेशो मिथ्याभिमानवत नो अनुवर्तते उसको नहीं होनी चाहिए वो बुद्धि नहीं होनी चाहिए अन्य बुद्धि नहीं होनी अन्य में अन्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए ज्ञानी का तथा च आविदेश संबंध अपेक्षा न युक्त आविदेशो सिद्धांतिका है उस प्रकार आवित संबंध की अपेक्षा करके न युक्ता तो थी ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे का कर्म अपने को माने वो उसके उत्तर में बोला यथा इत्यादि पूर्वादि बोल रहा यथा पितृपुत्रादिम इतर इतर संबंध सा, इतरे, इतरे इतरे आत्मा अन्यत्व दर्शन है सत्य पिता भिन्न भिन्न आत्मा दर्शन हो रहा उनमें भिन्न हूं पिता भिन्न पुत्र, पुत्र, पुत्र, पुत्र समझता है पिता भी समझता है मैं भिन्न हूं पुत्र भिन्न समझता है अन्योन्य नियोग प्रतिदान पर एक दूसरे का आदेश और एक दूसरे का निषेध का तो पालन करने वाले देखे गए हैं ठीक इस पर क्या ही होगा पिता पुत्र प्रातः इत्यादि नाम पिता हो पुत्र हो भाई हो आविद संबंध अपेक्षा भ्रात्रादि नाम मिथो अन्यत्त दृष्ट होती परस्पर भिन्न देखा जा रहा है उनमें अन्य एक दूसरे के जो आदेश होगा निषेध निषेधार्थ से अथवा निषेध होगा ये मत करो ये करो एक दूसरे दूसरे दूसरे व्यक्ति ने कहा हो धीर दृष्टा ये देखा गया है बुद्धि देखी गई वहां ज्ञान देखा गया दूसरे को ज्ञान हो जाता है बेरा है समझता है पितरम अधिकृत्य विधौ निषेधे पिता को विषय बना करके विधि वाक्य आ जाए चाहे निषेध वाक्य आ गए स्थिति में तस्तः तद अनुसार सतो पिता जब उसके लिए अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होगा आदेश तो पिता के लिए था ये कर है ये मत कर रहा है करके तो अनुष्ठान नहीं कर पा रहा पिता अब परलोक संबंधी काम है अब अंतिम समय पहुंचा हुआ है तो कर नहीं पाता तो पुत्र कर जाता उस काम को पुत्र से तत्व अधीर इष्टा पुत्र में वो विषय वो, वो कर्म कि मेरा कर्म है समझना बुद्धि इष्टा है वह पुत्र समझना है वह कर्म करता है क्यों वृद्धार्पण अर्थात संप्रति पत्थर संप्रतिर कहा एक संप्रदान कर्म है संप्रति बोलो चाहे संप्रदान बोलो एक चीज है संप्रदान कर्म माने माना पुत्र को सौंपना वृद्ध हो गया पिता मरणाचन्न अवस्था में है उसका पुत्र को बुला करके बोलता है तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोग ब्रह्म मैंने वेद जो मैं वेद पढ़ता था वो वेद आज से तुमने पढ़ना है तुम्हारा है मैंने परंपरा न टूटे तुम यज्ञ जो मैं यज्ञ करता था तुम्हारे हाथ में आओ ज्ञानी चलती रह, चलता रहे और तम लोग जो फल मैं भोगता अब तुम्हारे ऊपर है स्वर्गाजी फल ऐसा पिता संप्रति कर्म बोलते हैं संप्रदान करना अपना कर्म सौंपना पुत्र को सौंपना हमारे सनातन धर्म यही रहा शास्त्र पढ़ना तजनित कर्म करना फिर तजनित फल भोगना ज्ञान अवस्था में यही है कर्मकांड में संप्रति आए अर्थात संप्रति अब संप्रति कर्म को चर्चा करते हैं संप्रदान करना पुत्र को सौंपना यदा प्रशन मन जब मैं अब जाने वाला हूं समझता है पिता अथवा पुत्रम आह यह बात क्या आता है वहां यदा प्रेषण मन्य थे मैं अब मरने वाला हूं ऐसा समझता है पिता अथवा पुत्रम आह तब पुत्र को कहता है वो तुम ब्रह्मा तुम यज्ञ तुम लोग ऐसा बोलता है तुम भी वेद हो मैं जो वेद पढ़ता था अब तुम्हारे अधीन तुम्हारे हाथ में है सौंप देता है मैं कर नहीं सकता वो कर्म पुत्र करता है पिता का कर्म था उसको करना था पुत्र को दिया उसने पुत्र करता है वो कर्म इत्यादि संप्रति श्रुतिया संप्रति श्रुति में संप्रदान श्रुति है ये अपना कर्म दूसरे को सौंपना अशेष अनुष्ठान से पुत्रकारिता प्रतिपादना जितने भी अनुष्ठान मैं करता था ना सब पुत्र के लिए कार्य संपादन कर देता है वो अब तुम्हारा तुम्हारा कर्तव्य बनेगा ये ये सुनाई पड़ा है मैंने अन्य का कर्म अन्य पुत्र करेगा वो कर्म पिता का कर्म था पुत्र करेगा स्थिति आ जाती है नहीं वो तो पुत्र पिता संबंधी करेगा तो पिता के लिए मिलेगा और अपने लिए करेगा अपने लिए मिलेगा उद्देश्य क्या है उसका पुत्रम तो अधिकृत हो पुत्र को अधिकार करके विषय बना करके विशास्त्र आता है पुत्रम है। पर तो अधिकृत विधि निषेध प्रत ये तुम करना ये नहीं करना ऐसे विधि पुत्र को लेकर कहा जाए यहां तक तो अशक्त वो कर्म करने में पुत्र अशक्त हो असमर्थ हो पुत्र नहीं कर पा रहा हो तो पितुर तदर्था अधीर था पिता को ही वो उस बुद्धि हो जाती है बेरा कर्म है समझता है पिता करने लग जाता है पुत्र के लिए कर्म का आदेश है अथवा वो कर नहीं सकता असमर्थ है इस पिता समझता है बेरा कर्म है अन्य अन्य आत्मदर्शन है उनमें होने पर भी एक दूसरे कर्म एक दूसरे कर जाते हैं यही है तथा भ्रात्रादि से भ्रात्रादि में ऐसे समझ रहा है एवं विदुषो जो ज्ञानी होगा अभी तक तो तो दृष्टांत है पूर्वादी इस प्रकार ज्ञानी का भी फले तो व्याम अन्यत्व दर्शन है भी माने कर्तृत्व भोक्तृत्व बना से अपने को भिन्न मान रहा है उसका भी कर्म करना ही होगा ये पूर्वादि का कहना है प्राकालीन आवित्य देहादि संबंध आदमी पूर्वकालीन जो आविद्य देहादि संबंध था ना देहादि के साथ संबंध है पूर्वकालीन पूर्व अहम कर्ता अहम भोक्ता ऐसा मानता था उसके संबंध अभी भी है अविरुद्धावित सिद्धार्था थी पूर्वादि कहना है विरोध नहीं होता बिजनेस के लिए बुद्धि हो जाना समझना अविरुद्ध है ऐसा पूर्वाजी ने कहा सिद्धांत बोलते हैं मिथ्या पुत्रादिमथ्यामान मिथो नियोगी होता उनमें मिथ्या मिथ्याभिमान है मान पिता को पुत्र मैं समझता हूँ बोलता पिता पुत्र को मैं समझता हूँ बोलता मिथ्याभिमान है अन्य में अन्य बुद्धि सत्य ज्ञान नहीं हो मिथ्याभिमान है तो पुत्राधीन पिता पुत्र समझता है पिता का कर्म करते मैं पिता हूं करके मानता है मिथ्यादि मिथो आग धीर्य का परस्पर एक दूसरे के आदेश को दूसरे पालन करने वाले हो जाते हैं तत्वदर्शी नस्तु जो तत्वदर्शी हो वास्तविक आत्मदर्शन में पहुंचा हुआ है उनका तो तदभा मिथ्या ज्ञान नहीं उसके पास न देहादि संबंधाधीन देहादि के साथ संबंध नियोगधि देहादि के संबंध करने में नियोग बुद्धि नहीं होती है यह करो ये पद करो बुद्धि नहीं होती उसकी क्यों उसके साथ संबंध नहीं शरीर आदि के साथ माने अज्ञानी के दृष्टि में शरीर है उसके दृष्टि में शरीर नहीं है मिथ्या समझता है झूठा समझता है शरीर आदि के साथ इति परिह न इत्यादि का न्यतिरिक्त आत्मरसन परिपत्य का शरीर आदि से पृथक आत्मरसन जब होने से प्रागेव उसके पहले ही थे ये सब होना अभिन्न आत्मदर्शन काल में था ये शरीर आदि के साथ अवैध अवस्था में नियोग बुद्धि होती थी में प्रवृत्त होता था अब नहीं आए व्यतिरिक्त अवर्शन प्रागे व पहले ही शरीर आदि से पृथक आत्मज्ञान से पहले पूर्व अवस्था में ही फल हेतु और अभिमा। आत्मा अभिमा तो तो आत्मा अभिमान आत्माभिमान फलभोक्तृत्व है हेतु कर्तृत्व आत्मा आत्माभिमान सिद्ध है पूर्व अवस्था में अब नहीं कह दिया समय हो गया है यही रखते बहुत ज्यादा हो गया समय ओम पूर्णमर पूर्णमद पूर्णा पूर्णम से पूर्णश पूर्ण पूर्णमे वशिष्य ओ श